जो मुझे समझ में आया बहुत ही सुंदर बात एक बार और प्रमाणित हो गई है कि हम सभी का लक्ष्य एक जैसा ही है क्योंकि पूरी मानव जाति एक ही है इसको बार बार जांचने के बाद भी ये पता चला कि मैं भी सुखी होना चाहती हूँ और आप भी सुखी होना चाहते हो कोई भी मानव में मुझे इसमें अंतर नहीं दिखा और एक बात और ये निष्कर्ष बना कि हम लोग अपनी जितनी शक्तियां हैं या ताकत है उसको जिस दिशा में लगाते हैं वो काम हो जाता है यदि हम अपनी जागृति में इस पूरी ताकत को लगाते हैं शरीर की भी और जीवन की भी तो हम निश्चित मानिए इसमें बहुत आगे बढ़ जाते हैं तो ये निष्कर्ष ये सब देख के पता चला कि अभी तक हम लोग जितना अध्ययन किए हैं जितना अभ्यास किए हैं उससे जो फल परिणाम आए हैं उसको देख कर, कर ये निष्कर्ष बना और मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ कि जो फल परिणाम हम करने के बाद पाते हैं वो आप भी पा ही सकते हैं आप अपनी पूरी एनर्जी को यहाँ समझने में लगाएं उसको अभ्यास में लगाएं निश्चित मानिए 100% फल मिलेगा इसमें इस दर्शन को जीने में जो यहाँ अभ्यास किया जा रहा है उसका भी एक सुंदर स्वरूप है उस स्वरूप को भी पूरा समझने की कोशिश करिए क्योंकि अधूरा समझेंगे तो अधूरे चित्रण बनेंगे अधूरा चिंतन होगा पूरा समझने की कोशिश करेंगे तो पूरा चित्रण बनेगा, चिंतन होगा और उत्तर भी संतुष्टि तो कई लोग आपको बताऊं? आप खुद अपने में फील बहुत बहुत धन्यवाद तो आप सभी का स्वागत है विकल्प में और विकल्प का मतलब सभी को स्पष्ट ही है कि एक प्रकार से हम सब का जो भी अब तक का स्थिति गति रहा है वो सभी स्थिति गति जैसी स्थिति रही वैसी गति रही लेकिन वो उसे हम प्रमाणित नहीं हो पाए ये बात आप लोगों को अवगति है परिचय शिविरों के माध्यम से ये बात अपने तक पहुंच गई कि जो कुछ भी हम ज्ञान के नाम पर विवेक के नाम पर विज्ञान के नाम पर अब तक समझे हैं और उसके आधार पर जो कुछ भी विचार किए हैं और उसके आधार पर जो व्यवहार शैली और कार्यक्रम शैली और ये सब जो जो कुछ भी हम बनाए हैं वो सब के आधार पर हम लोग प्रमाणित नहीं रह पाए ये सबको निष्कर्ष हो गया है ऐसा एक मेरा मानना है ये ठीक है है ना ये नहीं कह रहे हैं कि कोई ज्ञान और विवेक विज्ञान रहा ही नहीं इस पर हमारी सहमति हो चुकी है ज्ञान विवेक विज्ञान के आधार पर जो कुछ भी बातें हम लोग तक मिली उसके दर पर जो सोच विचार व्यवहार कार्य की शैली बनी वो सब मिलाकर हम प्रमाणित नहीं हो पाए, और आगे उसकी परंपरा नहीं दिख रही प्रमाणित नहीं हो पाएंगे तो परंपरा नहीं है वो धीरे धीरे धीरे धीरे वो सब विचार व्यवहार कार्यो में परिवर्तन होते होते होते उनका क्षय होता जा रहा है ये भी हमारे को सबको स्पष्ट है ठीक है ना यहाँ तक सबकी सहमति है एक पूरे परिचय शिविर की उपलब्धि इतनी ही है कि जिस प्रकार से भी हम जिए हैं वो पर्याप्त नहीं है हम सभी बेहतर से बेहतर जीने की कोशिश किए है है ना और अपनी तरफ से पूरी ताकत लगाएं जब भी आदमी को जो समझ में आया उससे जो लक्ष्य बनता है उस लक्ष्य को हमने पाने के लिए उसको सफल करने के लिए पूरी ताकत लगाएं ईमानदारी से तो पुनः मेरा ये मानना है आप सबके बारे में कि आप सभी मेहनती लोग हो और आपको जो समझ में आता है उसको आप जरूर से जरूर करने जाते हो आपके प्रयासों में आपकी चाहत में और आपकी नियत में है ना? कोई डाउट नहीं है उसमें यदि कोई कमी है तो केवल और केवल समझ में कमी होने के कारण है तब ऐसी स्थिति में हमको एक विकल्प चाहिए कि यदि हमको ऐसा इस विधि से जीकर हम प्रमाणित नहीं हुए हैं तो क्या विधि बने क्या विचार शैली बने क्या व्यवहार शैली बने और किस प्रकार से हमारे कार्यशैली बने और व्यवस्था का डिजाइन किस स्वरूप से निकल के आए जिसमें कि हम लोग जो चाहत हमारी चाहत है कामनाएं हैं हर एक मानव सुख और समृद्धि के साथ जिसको दूसरी भाषा में कहें तो विश्वास सम्मान स्नेह के साथ तीसरी भाषा में कहें तो सभी तरह के भेदों से मुक्त चौथी भाषा में कहें तो उपयोगिता सदुपयोगिता के साथ पाँचवीं भाषा में बात करें तो पूरकता विधि से न्याय विधि से धर्म विधि से सत्य विधि से हम जीने की जगह में खड़े हो जाएं, जी पाएं, ऐसी चाहत हमारे अंदर है ही ठीक है ना ये मेरा मानना ठीक है तो अभी इन सारे मुद्दों पर क्या विकल्प है क्या विकल्प होना है इनको हम लोग बहुत तरीके से व्यवस्थित तरीके से आराम आराम से सात दिन का समय है, समझेंगे कि एक तरीके से अभी हम जीते हैं जीने का मतलब विचार व्यवहार कार्य तीनों ही विचार व्यवहार कार्य जो है वो किसी न किसी अजमशन पे है ज्ञान पे है सूचना पे है बात एक ही है है ना ज्ञान के आधार पर कोई सूचना ठीक और ज्ञान के आधार पर कोई अजम्सन तो ज्ञान से लाकर अजम्सन तक आने की बात है तो वो सब उन सब मुद्दों को भी धीरे धीरे छुएंगे ताकि अध्ययन के लिए हमारा दिशा बने है ना तो क्या विकल्प हो विचार व्यवहार कार्य का का मतलब जीने का क्या विकल्प निकल के आता है और उसको किस प्रकार से हम अपने में अभी पहचान पहचानने का प्रयास करेंगे उस पर विस्तार तरीके से विस्तार से चर्चा करेंगे ठीक है ये बात तो आप लोगों का सहयोग इसमें अपेक्षित है ही और आप सहयोग कर ही रहे हैं और हाँ वो थोड़ी देर में खेल लेंगे सब सेट हो जाएंगे आप चिंता छोड़िए है, है ना वो जो करेंगे वो सब वो है हम जो कर रहे हैं वो अभी ना है।, है ना प्रश्न उस पर है ठीक है ना चलिए तो थोड़ा सा समय को देख लेते हैं किस प्रकार से चलेंगे अभी हो रहा है साढ़े दस कितने बजे तक है ये सत्र ग्यारह तक कर लेते हैं इसको ग्यारह तक कर लेते हैं ठीक है ना चाय वाय पीजिए आराम करिएगा आराम से हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं तो, तो एक छोटी बात से शुरू करते हैं जो कुछ हम समझ रहे हैं अभी तक जिस प्रकार से देखे हैं बोर्ड आगे कर लेते हैं जी तो इसमें पहिया लगा एक हम ही कर देंगे कोई दिक्कत ही नहीं ये हो जाएगा फटाक से अब इसमें फिर ये लाइट आ रही है? हाँ भाई मैं थोड़ा मदद करूं आपको हाँ जी बढ़िया हो गया हाँ ये ये वाले आप हाँ इसको चला दीजिए ठीक है मेरे को तो आप लोगों के चेहरे अच्छे से दिखाई दे रहे हैं बेटा ये वाले लाइट नहीं चल रही है वाइट में दीदी उनका फोटोग्राफ ठीक नहीं आता है वीडियो खुद खराब आता है यूट्यूब में जो देखना है लोगों को उनको ठीक नहीं आता है वो पीछे भी बस इतना ठीक है ना ये ये तो व्हाइट हो गया इसको बंद कर ये भाई ये वाइट वाले हाँ हमारे लिए भी बहुत पीड़ादायक है वो ये ये वाले चला दीजिए हाँ ये नहीं आता वो चल रहा था ठीक था भाई वो बंद कर दिया आपने वो ठीक नहीं है अच्छा ठीक है आप अपने हिसाब से देखिए ठीक है कोई बात नहीं थोड़ा बड़ा भी लिखते हैं तो मानव और मानव जाति अविभाज्य मानव मानव जाति अविभाज्य ठीक है क्या मतलब इसका कैसे माने कि मानव और मानव जाति अविभाज्य क्या मतलब है इसका कि आज जो कुछ भी आपके पास है वो पूरी मानव जाति के पास है तो आपके पास है ऐसा है या नहीं आधे घंटे का टाइम एक अच्छी एक्सरसाइज कर लेते हैं। सब लोग कॉपी पेन खोलिए और पांच मिनट का समय आपको जब तक लाइट वाइट सेट हो रही है आपको अपना एक मौलिक विचार लिखना है जो आपका अपना होना चाहिए है ना आपका अपना थॉट लिखिए पांच मिनट का समय एक ऐसा कुछ बढ़िया विचार लिखिए आप जो आपके मन में आ जाए ठीक <coughs> एकदम फ्रीडम है तो आपका समय शुरू होता है ठीक इसीलिए माँ बनने के पहले माँ बनना ज़रूरी है सोचिए और अपनी तरफ से कोई बढ़िया विचार लिख के बताइए जिन लोगों ने पहले से YouTube यूट्यूब पर देखा वो तो समझ गए कि क्या होने वाला है लेकिन फिर भी कोशिश करिए जो लोग नए आए थोड़ा क्रिएटिव होना की को कोशिश करिए आखिरी दो मिनट एक्सरसाइज बहुत स्पष्ट है ना यू हैव टू राइट योर थॉट माइक माइक नहीं नहीं कौन है बिल्कुल बिल्कुल ले लीजिए कोई बात नहीं रोने दी थोड़ी देर पिछली बार दयापूर्ण विधि से क्या हुआ इतने बड़े बच्चे को माइक दिया उसने ले जाके सीढ़ी के ऊपर से ऐसा पटका टूट गया कोई बात नहीं लेकिन उसमें बात ये थी कि हम कहीं से उधार लाए थे किसी का खरीदने की इच्छा नहीं थी हमारी थोड़ा महंगा था अपना टूट गया तो कोई बात नहीं हाँ जी टाइम ओवर करें वो लोग जिन्होंने लिखना पूरा कर लिया हो हाथ ऊंचा कर लें या अपने में देखें हाँ बहुत अच्छी बात और उनको लगता हो कि उनका अपना आइडिया वो लोग शेयर करेंगे जिनको लगता है पढ़ के कि अपना आइडिया नहीं है ये तो कहीं से लाया हुआ है कहीं से सुना हुआ है कहीं से पढ़ा हुआ है आपको अपना वो आइडिया शेयर करना जो आपका अपना हो बोलिए ये मतलब मैंने कहीं सुना नहीं है मतलब ये मेरा खुद का एक विचार हो सकता है बाकी लोगों से पूछूंगा मैं हो सकता है आपने नहीं पढ़ा लेकिन लोगों ने पढ़ा हाँ जी आ, हर मानव अपने आप अपने में अलग है अगर यह स्वीकार है तो उसका लक्ष्य पाने का मार्ग भी अलग हो सकता है और उसका लक्ष्य भी अलग हो सकता है ये इनका अपना आइडिया आपको आप सहमत है इस से कि इनका अपना हाँ या ना, हाँ ना? ना? आधे हा बोला आधे ना बोल रहे हैं मुझसे पूछेंगे मेरे लिए तो बिल्कुल भी नया नहीं है ना ये तो इस तरह के थॉट चलते है बाजार में है ना जैसे अभी एक पिक्चर बनी थी क्या नाम था उसका आमिर खान वाली थ्री इडियट उसमें तो इसी पे पिक्चर बनी थी चेतन भगत ने लिखा था और चेतन, चेतन भगत का भी अपना नहीं है चलिए और भी लोग बोलेंगे सुनेंगे हाँ। हाँ। हाँ। आज की पीढ़ी की तरस शक्ति को देख कर लगता है आगे आने वाली पीढ़ी निश्चित रूप से इस धरती में खुद को संभाली लेने वाली है इसलिए इतनी भी चिंता की बात नहीं है मेरी ठीक है तो इस प्रकार का सोच आप में से किसी का है या नहीं है है या नहीं है आप बोले नहीं है कौन बोले आपके पास नहीं है कुछ लोगों को लगता कि है नहीं है ठीक है और कोई नेक्स्ट मेरा मानना है अपने रास्ते मस्त रहो त्रस्त लोग पीछे चलेंगे जबरदस्त लोग आगे चलेंगे <laughs> क्या यूनिक आइडिया है बेटा आपका माइक चालू है क्या क्या क्या हो गया बेटा जी जी नाम नाम है है है है आपका आपका इधर से मेरे बात करो हेलो ठीक है, कंबल लाओ, कंबल। ठीक कंबल कंबल और कोई नेक्स्ट भैया बहुत लिखे पूरा आप बदल दिया मतलब <laughs> लिखा तो साइबर क्राइम पे था पर मुझे हाँ। लगता है कि वो फिर जो मेरा विचार ये कि आप इधर आ जाओ क्या हो रहा है भाई तो हाँ हा। तो आप जो भी सोचते कहीं कहीं कुछ हो गया उदास कर रहे हैं हम लोग हाँ हाँ ठीक बहुत बढ़िया बैटरी बदल देखो भाई हाँ जी ऐसे बोलिए माइक में कुछ हो गया एक कुर्सी चेंज कर दीजिए वो लाइन बनी रहेगी हाँ कुर्सी हटा दीजिए जी हाँ कौन हाँ बोलिए भैया मैं आपकी बात को दोबारा दोहरा दूँ दुण। बताइए धी शुद्धि और समृद्धि से प्रसन्नता में वृद्धि होती है ठीक बहुत अच्छी बात हाँ जी और कोई कोशिश करेंगे हाँ भैया आप तो रहने दो भैया आप तो प्रबोधक की हो है ना अच्छा बेटी को बुला रहे माइक बुला रहे हैं आप? हाँ जी जी दूसरे के सुख में अपना सुख समाता है हम्म, ओहो जी जी ठीक है ठीक है ना बढ़िया और कोई बताएं, और कोई इसको अगर थोड़ा ध्यान देंगे दो तीन चार एग्जांपल आए लिखे तो बहुत सारे लोगों ने इधर से कुछ शेयर करेंगे बताइए कुछ विचार आपने लिखा बताइए हाँ, तो, हाँ और पूरी जिंदगी खर्च करते है और आखिरी पढ़ाव में यानी जब मरने से पहले का जो वक्त आता है वह तब उसके समझ में आता है कि आप, आ, जो जिंदगी जी वह सब बेकार गयी लेकिन आ, दूसरे जो लोग उनका अनुभव यानी ऐसा रहता है कि इन्होंने सिर्फ बताया है करके कुछ दिखाया नहीं इसलिए वो बात उनकी सुनते नहीं है इसलिए सम, समझ आ, मरने के पहले समझे तो भी कुछ फायदा नहीं होता और आ, वह पूरी जिंदगी प्रमाणित नहीं कर सके इसलिए दूसरे कोई सुनते भी नहीं उनका ठीक है <laughs> बढ़िया छोड़ दीजिए थोड़ा उनका सीट फूटने कोई दिक्कत नहीं कर रहे कोई खेल रहे हो हाँ जी मेरा मानना है कि मानव एक आकृति है आकृति है हम्म। और मानव जाति जो है उसका एक समूह है सभी मानव का आकृति समान है लेकिन विचार सबके अलग अलग होते हैं ठीक है ये भी विचार जो है ये भी सुना हुआ आपने नया क्या है ना बढ़िया है सुना अच्छी बात है हाँ जी जी भाषा बदल सकती है जैसे इधर कोई दो तीन बातें कही भाषा का अंतर हो सकता है उसका अर्थ देखने जाएंगे तो है ना वो अर्थ या तो कुछ अच्छा है कुछ अच्छा हो सकता है और अच्छा हमको करना चाहिए आगे की ओर जाना चाहिए कुछ हमको मिलजुल के कुछ बढ़िया काम करना चाहिए एक एक कैटेगरी की भाषा है इसको हम लोग कह रहे हैं आदर्शवाद इसमें कोई अच्छाइयों की बात हो रही है कई की बात हो रही है दूसरी कोई बात हो रही है जिसको हम लोग कह रहे हैं भौतिकवाद इसको अगर देखेंगे तो इसमें कोई मेहनत की बात हो रही है लगन की बात हो रही है संघर्ष की बात हो रही है बाहर एक पेटी रखी है उसमें लेटाना पड़ेगा लगता है इनको कोई बार बार अटैक आ रहे हैं देखो उनको फटाफट गिर रहे हो गुस्से में है वो ठीक है तो ये दो तरह विचार विचार के विचार हैं और तीसरा कोई विचार ढूंढ के लाइए ये जो सदी विचार है इसको छोड़ दे छोड़ देते हैं। कुछ सुना है हमने इसके बारे में आप अपने वापस पढ़िए जो जो आपने लिखा है तो उसमें देखेंगे तो ये नजर आ रहा है कि कुछ लगन कुछ मेहनत कुछ संघर्ष कुछ घर्षण कुछ आगे बढ़ना पीछे के चलना उसके लिए कुछ बातें हो रही हैं जिसमें एक आदमी है ना किसी तरीके से खड़ा हो आराम सा, आराम से ठीक है क्या हो गया लगा दो ना वापस हेलो हेलो ठीक आराम से करेंगे तो होगा जल्दी जल्दी में कुछ करेंगे तो दिक्कत में आएंगे ये वाला ये वाला ऑन नहीं हुआ इधर वाला डी थ्री इज नॉट ऑन लाइट जलती ना उसमें हेलो हाँ जी ठीक है कोई बात नहीं चलिए तो क्या समझ में आया हमारे पास दो तरह के विचार हैं और आपके पास जो कुछ भी विचार हैं वो केवल और केवल उन दोनों विचारों के योगफल में हो सकता है या कोई एक भाग में ज़्यादा हो सकता है कोई एक भाग ही हो सकता है कोई ये भाग हो सकता है और केवल यही हो सकता है कोई दोनों का मिक्सिंग हो सकता है और मिक्सिंग में कुछ इधर का आ सकता है कुछ इधर का आ सकता है, है ना इस प्रकार की बातें इसमें हो सकती हैं हमारे पास हम जो सोचते हैं कि जैसे मोबाइल है तो हमारे पास मोबाइल इसलिए नहीं है कि हम कोई बहुत लायक थे लेकिन मोबाइल हमारे पास इसलिए हो गया क्योंकि मानव जाति के पास मोबाइल आ गया हमारे पास कार है तो इसलिए नहीं है कि आप आपके पास कार इसलिए नहीं कि आप बहुत लायक हो लेकिन इसलिए है कि मानव जाति में कार आ गई हो सकता है कि पहले नंबर आपका लग गया हो लेकिन आज तो देखो तो सबका नंबर लग गया कार के लिए तो।, तो अगर इस प्रकार से देखेंगे <coughs> तो क्या समझ में हमको आ रहा है मानव जाति के पास जो कुछ भी है वो आपके पास है और जो मानव जाति के पास ही नहीं है वो आपके पास नहीं है छोटी सी बात है ना पिछले जमाने के कोई भी महाराजा ले लो बड़े से बड़े राजा महाराजा ले लो मान लेते हैं अकबर के उदाहरण ले लेते हैं। ठीक अकबर के पास जितना सामान था और आज आपके पास जितना सामान है उसकी तुलना करेंगे सामान किसके पास ज्यादा है अकबर अगर चाहे चाहते तो आपने सारी प्रॉपर्टी बेचकर भी एक मोबाइल नहीं खरीद सकते थे इतने कंगाल थे वो बेटा छोड़ दीजिए उसको नहीं करिए अकबर अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेच के एक मोबाइल नोकिया का वो की वाला ना वो भी नहीं खरीद सकते क्या कारण हम मानते रहते अकबर महान है उससे ज़्यादा साम, सामान तो आपके पास है अभी वो लोग तो बेचारे बिना दरवाजे के घर में रहते थे है ना तकले तखले करते थे दरवाजे नहीं बने थे अब तक तो। है ना अब सोना भी है डरना भी है और दरवाजे भी नहीं है सोचे कितना बुरा हाल होता है सैनिक बैठा रखेंगे बाहर है ना और क्या करेंगे उसको बोलेगा झांकना मत अंदर झांकेगा तो मारेंगे है ना और कोई उपाय नहीं है तो उसकी हालत ठीक थी आपकी हालत ज़्यादा ठीक है उससे आप देखिए तो ये हमको समझ में आ जाए कि अगर विचार के रूप में बात करेंगे फंडामेंटल तो विचार ही है ना किसी भी कंसेप्ट की कोई है तो व्यवहार कार्य से अधिक विचार का महत्व है ही तो विचार के रूप में भी आपके पास जो कुछ भी है मतलब आप जो कुछ भी अभी सोचते हो मतलब आप जो आप जो कुछ भी सोचते हो महाराज मानव जाति ने जिस प्रकार से सोचा है उससे भिन्न आप सोचने की हैसियत नहीं आपका तो यदि हमको ये बात समझ में आ जाए तो ये आपको पता चलेगा यू आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ ह्यूमन रेस हमारा एजुकेशन इस प्रकार से अभी नहीं हो पाया हमारी शिक्षा हमारे परिवार में इस प्रकार की बातें नहीं हैं तो हम अपने को एक आइसोलेशन में देखने का काम करते हैं और ये जो आइसोलेशन है है ना इससे ही व्यक्तिवाद की तरफ हम जाते हैं जबकि हमारे पास जो कुछ भी है ये शर्ट है पैंट है चश्मा है ये सब मानव जाति के पास है भाई तो आपके पास है आपने इसमें से जो बहुत सारा लिया है लिया कि नहीं लिया और लिस्ट बना के देखिए क्या क्या चीज़ लिया अभी ये ब्रेक के बाद बनाइएगा और आपने इस माना जाति को क्या दिया तो पता चलेगा कि क्यों कृतज्ञ नहीं है लोग तो पता चलेगा कि क्यों आपका परिवार नहीं बन रहा है तो पता चलेगा आप में संतुष्टि क्यों नहीं है तो पता चलेगा कि आप अपने में सम्मान पूर्वक क्यों नहीं जी पा रहे हैं? इसको बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं समझ सकते हैं ये बात समझ में आती है तो पहला बात ये समझ में आना कि मैं इस पूरी मानव जाति का अविभाज्य अंग हूँ हमारे पास सोचने के लिए भी जो मुद्दे हैं है ना हमारे पास बोलने के लिए जो मुद्दे हैं हमारे पास जो एजेंडा है वो दीदी ठीक ही कहती थी, थी ना क्यों भैया गुप्ता साहब वो दीदी ठीक ही कह रही थी कोई बात नहीं कोई बात नहीं चलता है तो हमारे पास सोचने समझने के लिए एजेंडा जो है वो सब कहीं ना देखेंगे तो उतने तक ही हम सीमित हैं कुल कंटेंट उतना ही है सोच विचार का जितना मानव जाति के पास है ठीक है ना ये बात ये बात ठीक से समझ में आ रही है आयत और शुभमन फिर ये वही वाले बात हो रही है कई दिन से हो रही है यहाँ पर हल्ला नहीं होना बताया था ना आपको चलिए या तो नीचे जाइए या आराम से कुर्सी पे बैठिए पापा जी आप बताइए इनको ज़रा या तो बाहर जाइए और बड़े प्यार से यहाँ बैठिए नहीं तो चुपचाप नहीं तो बाहर जाइए ठीक है बेटा क्या हो रही है यहाँ पर पढ़ाई हो रही है ना अभी पढ़ाई हो रही है ना तो फिर आपको पता ही है सब ये सब बात ये बात समझ में आया तो मैं कुछ अलग चीज हूँ मैं अपने अपने को अब तक अलग तरीके से पहचानता है तो विकल्प क्या मिला उसका हम अभी तक अपने आप को क्या पहचानते रहे कि मैं जो हो मैं अलग ही चीज हूँ और मैं तो कुछ कुछ अलग ही कर दूंगा जी ना आप अलग हैं ना आप अलग से कुछ करने वाले हैं आप पूरा मानव जाति का एक अविभाज्य इनसेपरेबल एक इकाई हो ये बात समझ में आई आप सोचते भी वैसा हो जिस प्रकार से सोचा गया है अब तक और हमको लगता है मेरे में तो अंदर कोई बहुत यूनिकनेस है और मैं तो बहुत ही महान हूँ जी तो यहां पर जितनी बातें कही जा रही है रेनू दीदी है ना वो उस तरीके से हम सोच सोच ही नहीं पाते हैं क्योंकि जिस एजुकेशन से आए हैं उस एजुकेशन में जो चीजें हैं पूरी मानव जाति के पास उसी का एजुकेशन है और उतने तक ही हम सोचते हैं हमारा प्रॉब्लम को भी उसी तरीके से सोचते हैं उस प्रॉब्लम को देखने का नजरिया भी हमको वहीं से आया ठीक और अगर देखेंगे तो उसके सॉल्यूशन पे भी उतने ही समाधान के साथ हम जो कंटेंट हमारे पास है उसी के तहत हम उसके समाधान पे सोचते हैं अरे जिस विचार से ही प्रॉब्लम है उसी विचार में यदि उसका समाधान ढूंढने जाते हो तो क्या होगा दीदी क्या होने वाला है कोई प्रॉब्लम सॉल्यूशन मिलेगा कुत्ते को कोई प्रॉब्लम नहीं है गाय को कोई प्रॉब्लम नहीं है झाड़ को कोई प्रॉब्लम नहीं है <kuh> वो बिना प्रॉब्लम के है प्रॉब्लम माना जाती को हमको है क्या अंतर है उनमें हमारे में उनके पास कोई थॉट नहीं है उनके पास कोई विचार शैली नहीं है वो कोई सोचने विचारने काम नहीं कर रहे हैं हम जो कुछ सोचने विचारने काम कर रहे हैं वो भी किसी विचार के साथ जुड़ा हुआ है तो सारा प्रॉब्लम का स्रोत मैं थोड़ी ना हूं जो विचार है जिसके तहत हम सोच रहे हैं उसी में से ये प्रॉब्लम निकल के आ रहे हैं और उसी में उसी जिस जो विचार प्रॉब्लम का कारण है उसी विचार के साथ आप समाधान के लिए हाथ पांव मारते हो इसीलिए जिंदगी भर सफल नहीं होते हो देखो प्रॉब्लम को पहचानने की ताकत विचार पूर्वक है प्रॉब्लम को पहचानने की ताकत आप विचार कर रहे हो कि पेड़ प्रॉब्लम में है कोई पेड़ प्रॉब्लम में दिख नहीं रहा है सर सा। सारे कुत्ते मिलके मीटिंग कर रहे हो बड़े परेशान दिख रहे हो वो गाय बड़ी परेशान दिख रहे हो बड़े आपने खा के जुगाली कर रही उसको देखे हमको प्रॉब्लम हो रही है वो अलग बात है उसको प्रॉब्लम नहीं है पूरी की पूरी स्पेसिस मैंने खत्म कर दी धरती में से कई सारी प्रजातियां मर गए वो लेकिन प्रॉब्लम नहीं हुआ उनको ओहो समस्या वैचारिक है समस्या वैचारिक भाग है समस्या किसको कहते हैं वो वैचारिक भाग है जैसे कोई जंगल जल गया जंगल को प्रॉब्लम नहीं है उससे है ना आपको जाके देखते हो और आपको लगता है कि यह जंगल आज बहुत अनिवार्य है आज ये विचार आ गया आपके पास तो आपको उसको देखकर ख़राब लगता है ना समस्या आपको होती है जब हम छोटे थे तो एक किताब में पढ़ते थे शहायक वचन उसमें कोई कहानी होती है उस कहानी में आप मतलब कोई बहुत पुरानी बात नहीं अभी कोई बुढ़ा भी नहीं हो गया मैं है ना उस कहानी में ये था कि एक गाँव में एक बहुत ही मेहनती आदमी था कैसा आदमी था गाँव में ज़्यादातर लोग आलसी थे लेकिन वो बहुत मेहनती था उसके घर में कुछ था नहीं उसने एक कहीं से कुलाड़ी लाया रात दिन मेहनत करके उसने अपने लिए खेत का निर्माण किया जंगल काटे खेत बनाया ये जो बात वो बता रहे हैं तो ये प्रॉब्लम बता रहे हैं या वो सॉल्यूशन बता रहे हैं उस समय तक जंगल को इस रूप में पहचाना ही नहीं गया था लिखने वाले ने भी उस तरह का विचार आया ही नहीं था क्योंकि हर जगह जंगल ही जंगल थे जीने की जो भी दिक्कतें लोगों को होती थी वो लगता था जगह काट, काट, काट, काट पेड़ कटाओ तभी जगह बनेगी और खेती करना हम लोग सीखे होंगे या जो भी बातें होंगी तो उस समय वो विचार था कि मेहनत करने का मतलब ये है कि जंगल काट के खेत तैयार करो जंगल काट के क्या तैयार करो तो किताब में उस तरह का लेख लिखा जा रहा है अब पढ़ने के बाद यदि उतनी बात को पढ़ते हैं वो विचार हमारे पास आया कि नहीं आया यदि उस नज़रिए से देखते हैं तो जंगल काटना हमारे को समाधानकारक दिखता है हमारे को सोचने का तार वहाँ से दे दिया है सोचने का तार वहाँ से बन गया कनेक्शन वहाँ से बन गया हमारा और यदि इसको और ठीक से देखें आज हमारे जो भी परिस्थिति बनी है उस सारी परिस्थिति में ये हमको दिखाई देता है हमारे पास इनपुट आ गया है कि प्रदूषण बढ़ गया है और उसमें कुछ लोगों ने रिसर्च किया रिसर्च करके कोई शोध किया अनुसंधान आया और एक, एक उसमें जानकारी आई कि जंगल का होना अनिवार्य है अब अब जंगल जलता दिखता है कटता दिखता है तो हमारे को वो अलग तरीके से दिखता है तो दोनों तरीके से जो देखना है ये हमारा अपना मौलिक है या हमारे को इसके लिए भी विचार चाहिए होता है देखने की ताकत हमारे में है वो मौलिक है देखता मैं हूं लेकिन देखने के लिए एक, एक कल्पना हम तो सब विचार से देखते ना आप सब विचार पूर्वक देखते हैं आपके विचार में यदि है कि ये इतनी अच्छी बात है ये इतने अच्छे हॉल में होना चाहिए तो आपको ये हॉल अच्छा लगता है आपके विचार में यदि ये बना हुआ है यार बात अच्छी है कि झाड़ के नीचे बैठ के कर लो क्या जरूरत है इतना शोशा करने का तो आपको ये खराब लगता है आपके विचार में है कि इसके अंदर शायद कोई प्लास्टिक की चीजें लगी होंगी तो शायद भी प्रदूषण करती होंगे तो उस नज़रे से आपको दिखता है तो मानव में देखने का मादा जरूर है मतलब देखने की देखने का कार्यक्रिया जरूर है लेकिन देखने का जो मादा है वो विचारपूर्वक है तो सोचिए हमारा बुरा हाल क्या है जिस विचार से हमारे को समस्या दिखती है हम सभी उसी विचार में उन समस्याओं के समाधान को ढूंढ रहे होते हैं लो जी पोपट हो गई कि नहीं होगी अपनी पोपट हुई कि नहीं हुई हम्म पहला हाँ करू? रिपीट कर दीजिए आपको रेडियो पे सुन रहे हैं कुछ लोग बताएंगे नवनीत भैया ये जो पहला विचार आया होगा जिसको दर्शन बोलते हैं रहे छत्तीस लोग सुन रहे हैं उन छत्तीस को नमस्कार करिए अच्छा सबको नमस्ते हाँ हाँ या। ये जो पहला विचार आदर्शवाद का पहला विचार भौतिकवाद उसको क्या करेंगे जिसको दर्शन बोलते हैं ठीक है ना बहुत अच्छी बात है दर्शन क्या है ये पहला विचार कहाँ से आया कैसे आया होगा है ना उसको हम थोड़ा बहुत समझ सकते है बात कर सकते हैं इस बारे में हम सभी प्रबुद्ध जने हम तो दुनिया के सब बात करेंगे यहाँ बैठ के ना सही गलत वो आप तय करते रहना है ना लेकिन बात तो करेंगे खा पी के अपन बैठेंगे बात करेंगे भी दर्शन क्या चीज़ है मानव में देखने का क्रिया है मानव में देखने की क्रिया प्राकृतिक है किसी विचारपूर्वक देखने की क्रिया चालू हो रही है ऐसा नहीं है इसको बहुत ठीक से समझ दीजिए हर मानव में देखने की क्रिया देखना बराबर समझने की क्रिया है ना नेचुरल है अब कहाँ से क्या हो रहा है किसको विचार कर रहे हैं किसको दर्शन कर रहे हैं क्या चीज दर्शन क्या चीज है तो आदमी जंगल से चालू किया होगा ये हम लोग अनुमान कर ही सकते हैं जहां से भी चालू किया वो जो भी इस दृश्य को देखा दृश्य क्या है उसके आसपास जो कुछ भी दिख रहा है वो दृश्य को देखकर अपने में कोई है ना उसके बारे में एक राय बनाने का हम काम कर रहे हैं इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन थिंग तो पहली बार किसको कहा से आया होगा ये प्रश्न जायजी है तो पहली बार जो मानव ने अपने आप को पहचाना तो कौन सी ऐसी चीज उसको अपने बराबर दिखी होगी क्या कभी किसी बहती हुई नदी के साथ वह अपने को समानता देख पाया होगा क्या कभी कोई पत्थर चट्टान के साथ वो अपने को समान रूप से देख पाया होगा क्या कभी किसी पेड़ के साथ वो अपने में समानता को देख पाया होगा यदि यदि कभी भी मानव अपने को समानता के साथ देख पाया होगा तो वो केवल और केवल एक ही वस्तु होगी क्या हो सकती है बता दीदी पीछे वाली क्या हो सकती हो जानवर जीव पदार्थ गया जब भी कभी ने अपने को देखने का प्रयास किया होगा आसपास जो भी चीजें देखी होगी उससे जो बहुत क्लोजेस्ट फीलिंग आई वो किसके साथ आई किसके साथ आई तो पहला दर्शन हुआ मतलब दर्शन क्या चीज आपको समझ में आ रहा है स्वयं को इस पूरे दृश्य में पहचानने की जो क्रिया है उसका नाम दर्शन है स्वयं को जानना चाहता हूं और इस पूरे दृश्य में से अपने को पहचानना चाहता हूं उसका नाम दर्शन है ठीक है ना तो पहली पहली बार दर्शन क्या चीज हुआ जीवों के समतुल्य आदमी अपने आप को पहचाना हो सकता है एक साल हजार साल लाखों साल आदमी जीवों के समतुल्य ही जीता रहा फिर उस उस नजरिए से अब चीजों को देखना शुरू कर रहा है विचार का स्रोत कहां से बन रहा है अब विचार का स्रोत कहां से बना वो जीवों के साथ वास्तविकताओं को देखना शुरू कर रहा है जीव खाना खाता है भूख उसको भी लगता है भूख खुद में रहता है जीव खाना खाता है अनुमान बैठता है कि खाने से यह तृप्ति हमको हो सकती है तो जीव जो खाते है उसी को आदमी खाना शुरू किया कोई कोई चीज खा के मर गया कोई कोई चीज खा के जिंदा रह गया जिन चीजों खा के मर गया उससे डराई उसको पहचान लिया उसको क्या कर लिया उसको पहचान लिया इस तरीके से सारी खाने की चीजों को पहचान गए इस तरीके से क्या हुआ सारी खाने की चीजों को पहचानने लगे निद्रा की चीजों को पहचानने लगे भाई की चीजों को पहचानने लगे मैथुन की चीजों को पहचानने लगे तो आहार निद्रा भाई, मैथुन के आधार पर है ना जो चूंकि साम्यता हमारे में है जीवों में भी आहार निद्रा भय मैथुन है मानव में भी आहार निद्रा भय मिथुन है और इस आहार निद्रा भय मिथुन के लिए जो जीव जो करते रहे वो हमारे लिए अध्ययन का मुद्दा बना और एक प्रकार से देखा जाए तो सारा विचार का जो एक तरीका बना हमारे में वो जीव के आधार पर बना इसी को हम लोग आप लोग कहते हैं जीव चेतना में अब तक हम जी रहे ये एक विधि बनी ये समझ में आ सकती है देखो अभी भी आपको समझ में आ सकती है लेकिन क्या हो गया इसके साथ चीज जुड़ा हुआ है क्योंकि मानव मौलिक रूप से अलग है और वो मौलिकता क्या है अभी तक उसको पता नहीं चला है तो क्या हुआ कि जीवो जैसा जीकर जीवो जैसा जीकर हम वैसा जीकर भी मान्यता भी उतनी बनी हो भले ही उतनी मान्यता के साथ वैसा जीने के बावजूद भी हम अपने में कोई संतुष्टि की जगह को पहचान नहीं पाए हमारे में सुख समाधान समृद्धि की बात पहचानने में नहीं आई हम उसमें संतुष्ट नहीं हो पाए तो करते क्या क्योंकि जितना विचार है उतने तक ही हम काम कर सकते तो क्या काम करे जीवों जैसा जीते हुए जीवों से भिन्न जीने की योजना बनाने लगे क्या काम किए जीवो, गई जीवों जैसा जीते हुए जीवों से भिन्न जीने की योजना उनके जैसा जीते हुए उसमें भिन्नता को बलाना कैसे कि जानवर भी खाना खाता है हमको भी खाना खाना है जानवर कहीं भी खा लेता है हमको प्लेट में खाना है क्योंकि हमको डिफरेंस क्रिएट करना है क्यों डिफरेंस क्रिएट करना है इसलिए नहीं कि डिफरेंस अभी कल्चर में आया है बल्कि इसलिए कि जीवों की के अनुसार जो विचार हमारे में बना वैसा जीकर हम संतुष्ट नहीं हुए तो उससे बेहतर जीने के लिए हम सोचे लेकिन रेफरेंस पॉइंट क्या बना हुआ है तो जीव चेतना ही है, रिफरेंस है क्योंकि रेफरेंस पॉइंट जब तक बदलेगा नहीं उससे बेहतर हम जी नहीं पाएंगे तो रिफरेंस वही रहा खाना वो भी खाते हैं खाना हम भी खाते हैं वो कहीं भी कैसा जैसा मिलता वैसे खाते हैं हम प्लेट में लेके खाते हैं है ना उसको अब और बेहतर जीना है तो प्लेट में सभी खाते हैं है ना अभी हमको है ना स्टील की प्लेट में खाना है उससे बेहतर जीना है तो स्टील की प्लेट में सभी खाते हैं हमको कांच के प्लेट में खाना है उससे बेहतर जीना है जीन है ना तो अब वो चीजें खाना है जो लोग चीज नहीं खाते हैं खा, फिर चमचे से खा लेंगे जी तो बेहतर जीने के लिए तो काम तो जीत जितना कहीं हो रहा है जीव भी ये करते हैं हम भी करते हैं हमने इस इतने साल में क्या कर लिया जी तो इतने साल में हमने जीवों जैसे जीते हुए जीवों से बेहतर जीने के लिए ना तमाम तरीके के तरीके टोटके सामान है ना निकाल लिए ठीक है ना ये बात तो पहला मुद्दा कहाँ से बना रितु दी पहला मुद्दा कहाँ से बना रेणु दी बात पकड़ में आया हाँ बोलिए बोलिए बोलना बहुत स्वागत है आपका आपने परिचय शिविर किया हुआ है हाँ, का काफ़ी पहले किया हाँ जी बोलिए आराम से बोलिए एक और भी तो आया होगा हाँ देखिये थोड़ा अनुमान करके देखिए जंगल में रहने वाला आदमी जीवों को कम मान के शुरू करा होगा या जीवों को अपने से अधिक मान के शुरू किया होगा आज भी आपको जंगल में छोड़ देवे तो आप ना, अभी आज भी जीवों जीवों को आप अपने से अधिक ही मानते कब तक जीवों को अधिक मानते हैं हाँ माइक तो आप अभी बता रहे थे आप और जब हम विचार की बात कर रहे थे जी। तो उससे आप ये प्लेट का उदाहरण दे रहे थे उसको ये लगा मुझे कि क्या विच है मैं जंगल के जीव की बात नहीं कर रही पर जैसे आज के टाइम पे जो हम देखते हैं जिस ठीक तर... है ना देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न है अभी अपन क्रम से इसको लेके चलते हैं। तो धीरे धीरे आपके सारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा की क्या हुआ है ना ग्यारह ग्यारह हो गया आपका प्रश्न को अभी बना के रखिएगा अपन इस पे बात करेंगे तो पहला पहला सिद्धांत कहाँ से बनना शुरू हुआ हमारे में कंसेप्ट कहाँ से डेवलप होना शुरू हुआ रेफरेंस पॉइंट क्या बना ब दीदी यहाँ से हम अपनी शरीर यात्राओं को शुरू किए हैं फिर दीदी ने जो प्रश्न किया उस पे भी हम बात करेंगे तो अभी के इसमें हमको ये समझ में आ जाए है ना फिर ये आदर्शवाद भौतिकवाद कैसे है इसको हम लोग अभी ब्रेक के बाद बात, बात करेंगे ये हमको समझ में आ जाए कि मानव और मानव जाति अविभाज्य है और आपके पास जिसको आप बोलते हो कि सोचने की ताकत जरूर है लेकिन सोचने का सारा दिशा कार्यक्रम कंटेंट कोई थॉट से आ रहा है मतलब कोई विचार से आ रहा है विचार प्रिवेल कर रहा है कहाँ प्रिवेल कर रहा है कहाँ पे प्रिवेल कर रहा है कहाँ पर वो है बैंक समाज में है आप समाज से कोई इनपुट लेते हो मानव जाति से वो इनपुट आता है आपके सोचने सम्बन्ध की ताकत उसमें लगाते हो अगर वो आपके अनुकूल नहीं जाता है आपके आपके समस्याओं का हल नहीं करता है तो आप उसमें कई विचारों को मिलाने की कोशिश करते हो और निकालना चाहते हो उन्हीं में से कोई एक आदमी भी निकलता है और वो ये इससे अधिक विचार के लिए काम करता है उसको अनुसंधान कहते हैं इसीलिए अब तक कुल मिलाकर तीन विचार आए हैं ऑनली थ्री कुल तीन विचार हमारे पास आए है ना तो ये ये पूरी प्रक्रिया हमको समझ में आ जाए तो अभी हमको ये समझ में आ जाए आपके पास जो कुछ भी है है ना जो सामान से सा बड़ा व्यवहार है व्यवहार से बड़ा विचार है तो मैं तो विचार की बात कर रहा हूँ आपके पास जो कुछ भी है वो केवल और केवल इसलिए है कि वो पहले से ही माना जाती में था तब तो एक बात ध्यान चली जाए कि किसी विचार के माध्यम से ही हम देखना शुरू करते हैं और यदि वो विचार ही अधूरा है तो समस्या वहाँ से खड़ी हो रही है और यदि हम ये हम उसी विचार के डोमेन में ही अगर उन समस्याओं के समाधान पर सोचते हैं तो समस्या का समाधान होने वाला है या बढ़ने वाला है और यही हुआ है या इससे भिन्न कुछ हुआ आपकी ज़िंदगी में यही हुआ या इससे भिन्न कुछ हुआ है ये ये नहीं हुआ है? तो ये दो बातें हमको अभी के सत्र में समझ में आ गई ये बहुत बड़ी बात है कि अगर हमको अपनी समस्याओं का हल चाहिए तो हमको एक तीसरे दृष्टिकोण से तीसरे विचार से हमारे को तीसरे विचार की आवश्यकता है क्योंकि जिस विचार से ये समस्या खड़ी हो रही है <Sapartcause> उन विचार में इनका समाधान नहीं है क्योंकि वो सारे विचार तो इन्हीं समस्या का स्रोत हैं आदर्शवाद एक हजारों साल में हम बना पाए उसके मूल में ईश्वर के नाम की चीज़ों को पहचानने का प्रयास किया आत्मा नाम की चीज़ पहचानने का प्रयास किया और उसके साथ चलकर जो समस्याएं आईं उसके साथ चल के जो समस्या बनी उस विचारधारा के साथ कोई समस्या बनी उस समस्या के हल करने के रिएक्शन में रिएक्शन में दूसरा विचार आया जिसको हम कह रहे हैं भौतिकवाद अब आदर्शवाद एक समस्या है और उसके रिएक्शन में भौतिकवाद है इसका मतलब हुआ ये दोनों एक दूसरे के किसी प्रकार से विरोधी पूरक हैं ये विरोधी रूप से जुड़े हुए हैं पूरक नहीं कह सकते विरोधी रूप से जुड़े हुए हैं तो दोनों मिला के एक ही चट्टे बट्टे हैं एक उसको हाँ कर रहा है एक उसको ना कर रहे हैं उनमें वस्तु उतनी है तो अगर ये हमको समझ में आ जाए तो हम एक नए विचार के एंगल से अब विकल्प के लिए हम मानसिकता को तैयार कर पा रहे हैं हमको इन सभी समस्याओं के का हल के लिए विकल्प पे जाने की ज़रूरत है क्योंकि जो समस्या का स्रोत है उसी से आप समाधान का स्रोत अगर चाहते हो तो ये बात अपने अव्यवहार की है मेरी इस बात से आप में सहमति हाँ या ना कितने लोग सहमत हैं इससे कितने लोग सहमत नहीं हो पाए कितने लोग इससे सहमत नहीं है एक भी नहीं बहुत अच्छी बात ठीक है बात तो मिलते हैं ब्रेक के बाद कितने समय का ब्रेक साढ़े ग्यारह चलिए साढ़े ग्यारह तो और आगे बाद बढ़ा दे आपने क्या है थोड़ा घड़ी वड़ी उधर लगा देना महाराज या नहीं लगाओ तो मेरे को टाइम टेबल तो खैर याद हो ही गया इशारा कर देंगे ठीक चलिए और थोड़ा आगे बढ़ते हैं अब जीव जीवों के साथ जीव एक रेफरेंस बने और हमारे अंदर एक विचार बनना शुरू हो गया जिंदगी को लेकर कोई एक दिन में थोड़ी होगा है ना जानवर जाके जाके फट से नींद आई तो जाके पेड़ पर जाके सो गया आदमी को नींद आ गई आदमी भी जाके पेड़ पे सोने लगा पेड़ पे सोने लगा गिर गया क्योंकि तो मानव मानव उसके लिए पेड़ पे सोने के लिए नहीं बनाए ठीक मछली को देखा पा, म, पानी में सो रहा है पानी में जाके सो सकता है अब संकट आ रहा है कि नहीं आ रहा है सोना उसको भी है अब क्या करें तो सोना हमको चाहिए एक तो नेचुरल डिमांड है शरीर की और वो उसको समझ पाना कि ये कोई चीज है उसके लिए भी कोई रेफरेंस ही है और वो रेफरेंस जीव बने अब अब आदमी में अपने में चला कि अब सोया कैसे जाए नीचे आके सोया तो जानवर खा जाएगा ऊपर चढ़ाएगा तो गिर जाएगा कितना संकट होगा सोचिए समुद्र में सोएगा डूब जाएगा हवा में सो नहीं सकता है संकट में आया कि नहीं आए अब इसके लिए काम किया तो कई साल लगे होंगे और बड़ा एक आदमी ने उत्तर लगा महसूस हो जाएंगे ठीक उसको लोगों ने ज्ञानी माना होगा या अज्ञानी माना होगा आप बताइए पहला ज्ञानी कौन हुआ होगा छोटा बात किया सोने को जिसने बताया है ना पहला कहानी क्यों कौन होगा अभी चार आदमी जा रहे हैं मैं हर बार कहानी सुनाता हूँ चल रहे हैं जंगल में साथ में घूम रहे अब जाएंगे का काम तो कुछ है नहीं तो पीछे से चार के तीन ही बचे तो जब चला गया तो क्या हो गया अब भय आ गया क्योंकि पता लग गया कि देखा जानवरों को कि एक दूसरे खाते तो वहाँ से और अपने में से एक चला गया भय आया कि नहीं आया हजारों साल भयभीत घूम रहे होंगे है न भयभीत घूमे किसी ने पहली बार शेर को मारने का डिज़ाइन डेवलप किया ठीक ऐसे शिविर ले होंगे कौन आएगा शिविर में पहले शेर मारा होगा तब आए होंगे ना शेर मारे बिना कोई शिविर में आ जाएगा तो उसने पहले शेर मार के दिखा दिया कोई एक टेक्निक बनाया संयोग से मर गया वो आदमी क्या हुआ परम ज्ञानी हुआ होगा नहीं हुआ होगा तो हमारे पास जो ज्ञानियों की लिस्ट है तो मैं ये नहीं कहता वो ज्ञानी नहीं थे अपने काल में लेकिन ये भी समझ लेना कि किस विचार के साथ किस समस्या को एड्रेस करते हुए क्या समाधान को प्रोड्यूस किए उस समय वही जरूरत थी भाई है ना तो वो अपन वो अपने ज्ञानी है आज उसका वो ज्ञानी का कोई वो ज्ञानी का कोई अभी उसका क्या बोलते हैं उसको हाँ मतलब टाइम के साथ रेलेवेंसी जो है ना वो थोड़ा डाउटफुल हो गया अभी अब तो शेयर को बचाने के लिए हो गया ज्ञानी आज ज्ञानी कौन है जो शेर को शिकार करे या शेर को बचाए और किससे बचाना है तो पहला ज्ञानी कौन था अब बोले बुला उसको, उसको उसी कारण गड़बड़वा तो अब हम ऐसे दौड़ रहे हैं कि पहले वाले गाली दूं कि नहीं दूं, या पहले वाले का अगरबत्ती लगाऊ तो फिर बोलते हैं समय समय की बात है ऐसा कुछ नहीं है पहले दिन भी हमको ये समझना ही चाहिए था कि हम आज हमको समझ में आ रहा है कि मनुष्य को जीने का एक सही तरीका क्या हो जिससे कि शेर में जिंदा रह जाए हम भी जिंदा रह जाए ये आवश्यकता पहले दिन भी थी और आज भी है पहले दिन हम उसको नहीं समझ पाए है ना और जूझते रहे कुछ कुछ करते रहे आज शेर मर गए जंगल मर गए नदी मर गई आदमी मरने के कार पे आ गया अब उन सब आदमी को गाली देने से कुछ निकलेगा उन सब आदमी को अगरबत्ती लगाने से कुछ निकलेगा तो हमारे पीढ़ी से पहले के जितने महापुरुष रहे भाई वो सबको अगरबत्ती लगाओ एक बार इकट्ठा है ना और उनको पेटी में बंद कर दो ठीक हमारी पीढ़ी से पहले जो हम हैं अभी वो सबका जो जो होना था हो गया अब हमको जीता जागता ढूंढना पड़ेंगे ना तो ये बात हमको समझ में आ जाए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि हम सब उस समस्याओं से दुखी परेशान घायल रहते हैं और समस्या का स्रोत सिर्फ विचार ही है आप में से विचार हट जाए आपको कोई समस्या आज वो होता नहीं रही तालिबान कुछ होगा नहीं क्योंकि है ना आप कोशिश करते रहते हो कि सारे विचार शून्य हो जाओ आप ऐसा होता नहीं क्योंकि ये प्राकृतिक नहीं है खूब करके देखा है दुबली हो गए देखो इतनी नहीं हो सकता वो प्राकृतिक ही नहीं है क्योंकि विचार की निरंतरता है अब विचार में समाधान के अलावा कुछ नहीं रहा है और विचार में समाधान का मतलब है कि विचार विचार को पहचानो जो स्वयं में समस्याकारी रहे हैं जो उसका स्रोत है उनमें इसका हल ढूंढने जाओगे मिलेगा तो हमको विकल्प की आवश्यकता है ये पहले अपने में सहमति बनना स्वीकृति बनना ये बहुत आवश्यक है महाराज अगर ऐसा बना पाते हो तभी ये आगे अध्ययन हो सकता है उसी चश्मे से उसी खिड़की से देखते हो समस्या देखते हो, और उसी खिड़की में से समस्या वो चश्मे से आप उसका हल चाहते हो वो नहीं होता है वो होगा ही नहीं इसीलिए आप सभी किसी पुण्यविधि से आप पहुँचे हो किस बात के लिए कि क्या विकल्प है मेरा चश्मा बदलो पहले है ना चश्मा बदलेगा तो आज जो समस्याएं हैं मैं नहीं कह समस्या नहीं है ग्लोबल वार्मिंग आज समस्या है। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान लड़ाई हो रही समस्या है या नहीं यही ये ही ये कहां से समस्या है हमारी चाहत से जुड़ा हुआ मामला है तो अभी हम दो तरह की बात कर रहे हैं एक बात कर रहे हैं कि फंडामेंटली कुछ हमारी चाहत है और कुछ अभी एक विचार है जैसे अभी एक भाई ने यहाँ इधर से प्रेजेंटेशन में अपना रखा उसमें उन्होंने विचार नहीं रखा मैंने तो बोला तो विचार लिखो उन्होंने क्या लिखा चाहत इज डिफरेंट थिंग विचार इज डिफरेंट थिंग अभी तो हमको यही नहीं पता कि चाहत क्या है और विचार क्या है तो अब चाहत के स्वरूप में है न देखने जाते हैं तो हमारे को हम नहीं चाहते हैं गिवन ए च्वाइस कि ये लड़ाई हो हम नहीं चाहते अगर कोई बोलेगे नहीं लड़ाई हम चाहते हैं उसके लिए आगे बात ही नहीं हो रही यहाँ पर है आपर, ना उसके लिए कोई बात नहीं हो रही कोई चाहता है कि पकेट मारी हम चाहते हैं है पकेट जेब कतरी क्या मतलब पकेट मारी जेब कतरी क्या मतलब होता है बिजनेस व्यापार नौकरी ये पकेट मारी जेब कतरी जो है कोई बोलता हम तो उसको चाहते हैं मैं बोलता थोड़ा सोच समझ के ध्यान दे के बात करेंगे तो पता लगा नहीं चाहते हैं है चाहे हम नहीं चाहते हैं मजबूरी है तो हम उसको चाहते हैं बोल रहे हैं हम नहीं चाहते हम अपना घर में सुखपूर्वक जीना चाहते हैं अपने परिवार के हमारे सब लोग अपनी आवश्यकता को पूर्ति कर सके सम्मानजनक तरीके से आवश्यकता की पूर्ति भी चाहिए और किस विधि से चाहिए ये हम चाहते हैं उसके लिए हमारे को विचार क्या मिल गया नौकरी कर लो व्यापार कर लो नौकरी व्यापार हम चाहते नहीं है चाहत हमारी कुछ और उसको पूरा करने का काम करता है विचार तो चाहत और विचार में अंतर क्या हुआ कि मौलिक मेरी कुछ चाहते हैं उसको हम ठीक से पहचान जाए यदि हम उसको ठीक से पहचान जाते हैं तो उसको पूरा करने का तरीका क्या होगा उन चाहतों को पूरा करने का तरीके का नाम है विचार ये बात समझ में आ रही है? ठीक से समझ में आ रही है? बिल्कुल ठीक बात हर बालक में जन्म से न्याय की चाहत है, हर बालक में जन्म से सही कार्य व्यवहार करने की चाहते हर बालक में जन्म से सही समझ की सही बोलने की चाहते और यदि आप भी अपने ऊपर से ये लबादा अभी हटा दो कि आप इतने उम्र के हो गए हो और आपने ये सफलताएं पाई ये पाई वो पाएँ ये सबको अगर अभी आप छोड़ दोगे तो वापस आप अपने को देख पाओगे कि आपके अंदर भी आज भी वो चाहत यथावत मौजूद है कईयों को लग सकता है कि आप तो उम्र होगी या पूरा नहीं कर पाएंगे अलग बात है लेकिन चाहत तो आज भी है उसी का वही अपनी चाहत को भी वो अपने बच्चों के साथ रिफ्रेक्शन के रूप में देखते हैं देखते हैं कि नहीं देखते हैं कोई डाकू अपने बच्चे को डाकू नहीं बनाना चाहता कोई चोर अपने बच्चे को चोर नहीं बनाना चाहता है ना लेकिन एक समय देख लेता है कि ये तो अब चोर ही बन सकता है इसमें इतनी लायक इतनी है तो फिर अलग बात है है ना चाहता तो नहीं है जिस दिन पैदा हुआ उस दिन तो नहीं चाहता था जिस दिन पैदा होता उस नहीं चाहते ये तो बड़ी ब्यूटीफुल बात तो कम से कम ये तो करा दो क्या होगा नहीं तो मेरे से जिन लोग वो सब इससे निकालेंगे देखेंगे। बाप बड़ा ना, उस, है ना वो सबको सुनने के बाद भी आप वो सारे रुपए रुपए है ना छोड़ के आए हो हालांकि आप में से कोई स्मार्ट होंगे उनको कहा भाग के कितना दूर जाएगा फिर पकड़ लेंगे साथ। वो अलग बात है लेकिन फिर भी आप इस, इस चाहत के रेफरेंस में आप यहाँ पहुंचे हो क्या चाहत के रेफरेंस न्यायपूर्वक कुछ है या नहीं है ये सही कार्य व्यवहार कुछ है या नहीं है हो सकता है कुछ हो जिनमें भी आशा है वही लोग आए बाकी खाली तो ये हमको समझ पा जाए कि मौलिक चाह फंडामेंटली इसके लिए किसी एजुकेशन की जरूरत नहीं है ध्यान दिलाने के काम एजुकेशन कर सकता है लेकिन चाहते हैं आपके अंदर है।, है ही ये बाय वर्च्यू ऑफ नर्चरिंग है या बाय वर्च्यू ऑफ नेचर है बाय वर्च्यू ऑफ नेचर इट एग्जिस्ट ये है ही अगर हमको ये दिखता है और पहले से भी दिख रहा था भाषा भले नहीं हो और इन्हीं चाहतों की पूर्ति के लिए आप दौड़े और दौड़े तो क्योंकि मानव माना जाती अविभाज है इन चाहतों की पूर्ति के लिए जो कुछ भी विचार उपलब्ध था उसी में से कुछ कुछ जोड़ लिया यहाँ पे कुछ जोड़ घटा करके अपने लिए एक कंसेप्ट बना लिया ऐसे जियेंगे भाई किसी को आपने कार वाले को देखा और आपकी भी चाहते सुखी होकर जीने की समय आपने सोचा कार तो चाहिए कार कुछ फट से जोड़ लिया अपने प्लान में जोड़ लिया ठीक फिर आप कहीं गए और किसी को सेवा करते देखा तो आपने अपनी जिंदगी में सेवा करना भी जोड़ लिया फिर आप कहीं गए कोई आज एक आदमी पेड़ लगाता था ठीक तो आपको अच्छा लगा तो आपने अपनी जिंदगी में पेड़ लगाना भी जोड़ लिया इस प्रकार से इस प्रकार से हम लोग चुन चुन के ये सब इकट्ठा किए अगर इसको बहुत अगर बड़े लेवल में जाकर देखेंगे इसको जूम आउट करेंगे तो कुल दो ही विचार हैं तो आप दोनों दोनों को तो लेके चल रहे हो अधिकतम जो स्मार्ट लोग हैं वो क्या करेंगे इन दोनों का मिक्स कर देंगे अभी आज के जमाने में हम सब मिक्सिंग में जीते हैं। ये विचार का तो जीना खत्म ही है इस विचार की बातें और जीना इधर से अभी क्या बना हुआ है बातें यहां से और जीना ये इसको बोलते हैं मिक्सिंग ठीक उसमें इतना हो सकता है कि कोई अब अब अलग अलग आदमी इतने सारे जैसे वो भैया ने बताया कि अलग अलग आदमी इतने सारे वो क्या कर रहे हैं तो अलग अलग होने का मतलब क्या है किसी एक एक ए आदमी है उसका यहाँ का 20 परसेंट बात है 80 परसेंट बात है जैसे वो भाई ने कहा 80 परसेंट ये जो भाई ने कहा क्या नाम आपका विक्रम भाई बोलते है होगा जो फालतू लोग आएंगे अपने पीछे तो अस्सी बातें इधर से जीना भी ऐसे ही है कोई बी है वो हो सकता है की साठ बात यहाँ की चालीस परसेंट बातें अभी बातों की बात कर रहे हैं जीना तो सबका यही है अभी जीना तो सबका भौतिकवादी है वो जो पहले जो आदमी था वो भी भौतिकवाद में जीता था कि नहीं जीता था जो जो चला गया तपस्या करने वो भी धरती पे तो बैठा ही है तो जीने का भाग तो वास्तविकता के साथ ही हो रहा है लेकिन जीने के शुरू स्वरूप यदि विचार व्यवहार कार्य के रूप में लाएंगे तो फिर ये कॉम्बिनेशन बनते हैं हमको यह समझ में आ जाए कि ये ये डिफरेंट ये बहुत सारे लोग अलग अलग आदमी अलग अलग, अलग अलग का मतलब इतना ही है कि यहां पर उन्होंने मिक्सिंग किया क्या कहा से कितना लिया वो ले लिया कि भाई ठीक है नौकरी करेंगे मल्टीनेशनल में क्योंकि पैसा तो वहीं से मिलता है पैसा वहां से लेंगे लेकिन खर्चा कहां करेंगे गाय का दान करेंगे ठीक शाम को पार्टी जाएंगे क्योंकि पत्नी बच्चों को अच्छा लगता है समाज में अच्छा है वो सब पार्टी चलेगी सुबह उठ के ध्यान करेंगे क्या आदमी करे क्या ध्यान में क्या करेंगे रात में पार्टी कैसी रही <laughs> <laughs> क्योंकि क्योंकि जो किया है जो जिया है वही ध्यान में आता है फिर सुन लिया किसी का कि यार ध्यान में तो ईश्वर का ध्यान करना था है ना तो अपने को खराब मानने लगे क्या करे आदमी जो ईमानदार आदमी होगा वो खराब मानने लगे मैं बड़ा पापी हूं जो थोड़ा चालाक आदमी है वो छोड़ो यार मजा आ रहा है अभी तो अब क्या करे वो तो नहीं नहीं। <laughs> वो आपकी ध्यान करते रहते है कि आप कहा चले गए थे आगे कोई बात बढ़ी कि नहीं बड़ी है ना तो संबंध की ध्यान आने लगे अब मानव के साथ संबंध क्या है धरती के साथ संबंध क्या है ये बहुत अच्छे से समझ आए हम अगर समझ पाए कि ये कितना भी अच्छा है इसमें ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन एवरीवन मैं तो खुद ही यही कि मेरा कॉम्बिनेशन सबसे बढ़िया है, है अंबानी है अब अंबानी के ऊपर चार लोग गाली दे रहे हैं बरना आप भी अंबानी चाहते हो जो चार लोग गाली दे रहे हैं उन गाली देने का मुद्दा क्या है अरे उन्होंने सब्जी वालों का व्यापार छीन लिया यार इतना बड़ा आदमी को काम करना चाहिए तो बनना तो मैं अंबानी चाहता हूँ लेकिन ये काम नहीं करूँगा इतना जोड़ दे खाली तो अब अंबानी तो आप बन नहीं पाओगे या तो बन जाओगे तो सब्जी का काम नहीं करोगे यही करोगे ना हो सकता है कि चमार का, का काम शुरू कर दो कील ठोकने वाला आप समझ गए तो यही करते हैं जैसे कोई सरकारी अधिकारी बन गया अब वो नंबर दो काम बहुत करता रहता है और कोई उसका एक कलीग पकड़ा गया उसका छापा पड़ गया छापा पड़ने के बाद ये थोड़ी बोलते अब मैं नहीं लूंगा क्यों पकड़ा छापा वो एक आदमी को उसने पैसे मांगे और वो बड़ा नाराज हो गया और उसने जाकर शिकायत कर दी तो किसी को नाराज करके नहीं <laughs> आप समझ गए जो खुशहाली देगा वो ले लेंगे अब इससे क्या निकल गया क्या नया क्या कर लिया आपने क्या नया हो गया भाई बता नया करने की बात नहीं करना तो मतलब अलग क्या हुआ मतलब जिससे हम हल में हल तो नहीं हुआ तो ये महत्वपूर्ण बात है अगर समझ में आ जाए कि हम कुछ भी देख रहे हैं जैसे आप यहाँ बैठे हो मैं यहीं से अगर देखता हूँ अब मेरे अंदर जो विचार बना हुआ है उसके तहत तो मैं आपको देखता हूँ मेरे अंदर ये विचार हो कि भाई देखो है ना आज भी इतने ऐसे एक एक उससे बेहतर जिंदगी के लिए चाहते हैं तो मेरे को आप ऐसे दिखाए मेरे अंदर ये विचार हो कि आप है ना अपने में बोर हो गए थे आपको क्या है? दो चार पाँच तो आप चले आए यहाँ पर है ना पता ही था क्या हॉल अच्छा है खाना अच्छा है मिलता है तो लोग आ गए अगर मेरे अंदर ये बनाया तो आप हमको आप ऐसे दिखाई दोगे तो अब सारा देखना तो यहाँ से चल रहा है और वो चल रहा है किसी विचार के साथ और वो चल रहा है पूरी मानव जाति के साथ तो कितना ये इंटैक्ट है कितना ये इंटैक्ट है रेणु दीदी समझिए इसको और इसको इसको पूरे उस इंटैक्ट को साथ में ही समझना पड़ेगा उसी को लेकर चलना पड़ेगा आइसोलेशन में कोई कार्यक्रम इसमें हो नहीं सकता है मैं भला मेरा घर भला मेरी बीवी भला कुछ भला नहीं होता उस आदमी का इसका मतलब ये नहीं कि वो सब खराब लोग हैं इनको छोड़ लेकिन हमको ये समझ में आ जाए कि ये इतना जुड़ा है यदि यदि कोई एक विचार आ रहा है तो पूरे को एड्रेस करेगा वो तो उस पूरे के साथ हम चलने की बात अभी सोच सकते हैं एक अच्छा आदमी की रिभाषा आप बनाते हो और उसमें कहीं यही सब मुद्दे हैं तब क्या निकल गया यहाँ कि पहला ध्यान कहाँ देते हैं पहला ध्यान तो हमको देना है जिसपे काफ़ी सारी बातें परिचित कि फंडामेंटली हमारी उसको विटनेस करें क्या करेंगे इसको जैसे बोलते हैं ना कोर्ट में गवाह के मद्देनज़र सबूत के मद्देनज़र तो ये विकल्प शिविर अब किसके मद्देनज़र चलेगा क्या विटनेस है देख के चल भाई देख क्या विटनेस है नहीं कोई दिक्कत नहीं है लगती नहीं है यहाँ पे रोने का कोई कार्यक्रम उनको पता लगती नहीं है उसका विटनेस नहीं करना है क्या है विटनेस गिवन ए चॉइस अभी भूल जाओ की आपकी क्या उम्र है आप कहा छोड़ देते तो गीवन ए च्वाइस मानव में क्या है उसको विटनेस करके अब सारी बातों को ठीक से क्योंकि कोई तो खूंटी चाहिए ना तो खूंटी कहाँ बनेगी विचार तो अभी है नहीं, चाहत की पूर्ति के लिए विचार होता है चाहत की पूर्ति के लिए विचार है ना तो आपकी खूंटी आप में पहले गढ़ने की जरूरत वो खूंटी क्या है वट डू यू वॉन्ट एग्जेक्टली वो आप क्या चाहते हो इसको ठीक से अपने में पहचानने की बात इस रेफरेंस में अब अपन आगे विकल्प को पहचान पाएंगे कैसे इसकी पूर्ति हो क्या है और कैसे हो क्या क्या है अब अपने लिखा बनेगा विकल्प ये चाहत क्या है ये अस्तित्व क्या है ये मानव क्या है और उसमें अब विकल्प क्या है कैसे ऐसे है हम जी सकते हैं उसका नाम हो गया विकल्प ठीक है ये ना ये ये बात ठीक समझ आ रही है बढ़िया हाँ जी माइक भिजवा देंगे एक बड़ी अच्छी बात आप कर रहे हैं मैं चाह रहा था कि ये बात शुरू कर जी हाँ जी स्थिति में जो हमारी चाहत है वो जनरली तो या तो आर्शवा शिविर किए परिचय बहुत अच्छी बात सबको प्रश्न समझ में आया <coughs> फिर से पूछिए फिर से बताएंगे भाई हाँ। जो चाहत है जैसे हम बात कर रहे हैं कि आप सबकी एक चाहत है जैसे आपने बोला कि आपने कुछ वॉट यू वॉन्ट तो जनरली जो जो तो जुड़ी हुई है हाँ। तो वो कहा हुई कोई बात <coughs> तो विचार क्या है इसी को आप पूछ रहे हैं दूसरी भाषा में पूछेंगे विचार का मतलब क्या हुआ हम ये कह रहे हैं कि ये सारी चाहत मौलिक है ये चाहत जो है दौड़ी पूरा करने के लिए हम दौड़ते हैं ये जो पूरा करने के लिए अब उसको उसके पीछे एक विचार चाहिए क्या विचार बनेगा विचार का स्रोत क्या होगा रेणुदेव जी पूछ रहे विचार का स्रोत क्या होगा अस्तित्व को किस प्रकार देखा मानव को किस प्रकार देखा चाहत मेरे में है और मानव जाति में मानव जाति ने अस्तित्व को किस प्रकार देखा विचार को किस प्रकार मतलब वो आदमी को किस प्रकार देखा व्यवहार को किस प्रकार देखा तो चाहत की पूर्ति का कार्यक्रम बना ये दोनों के योगफल में बन रहा है तो विचार और चाहत के योगफल में चाहत की पूर्ति का कार्यक्रम हम बनाते हैं। है ना इस प्रकार से बात बनी बात समझ में आई तो विचार क्या हो गया चाहत नहीं हो गया विचार इन चाहतों की पूर्ति के लिए कार्यक्रम को देना चाहत पूर्ति का कार्यक्रम को उपलब्ध कराना ओहो किस प्रकार जैसे आप सभी आप सभी ये बहुत अच्छी बात है इसको समझ लेते हैं आप सभी सम्मानपूर्वक जीना चाहते हैं यहाँ आने के पहले भी यहाँ आने के दौरान भी यहाँ से जाने के बाद भी सम्मान की परिवार नाम शब्द सुना हो उसके पहले भी सम्मान शब्द का नाम सुनने के पहले भी वो छोटा छोटा बच्चा भी अभी सम्मान शब्द नहीं सुना सम्मान शब्द को नहीं जानता है एकदम छोटा बच्चा फिर भी वो सम्मानपूर्वक जीना चाहता है ऐसा कभी आप देख पाए कि नहीं देख पाए तो तीनों स्थिति में सम्मान शब्द सुनने के पहले भी उसके बाद भी और उसके दौरान भी तीनों परिस्थिति में आप देखेंगे कि वो सम्मान पूर्वक जीना चाहे आपके अंदर भी ये इच्छा आप अपने को याद कर कितने साल के हो गए पैंतीस साल के पंद्रह साल के थे जब क्या था सोच के देखिए एक बार कौन सी क्लास में पढ़ते थे टेंथ में टेंथ में कैसे जीना चाहते थे सम्मान की परिभाषा जब तक बनी नहीं थी टेंथ में तो वो परिभाषा बन गई थी ना? और जबकि प्यार से आपका मित्र गाली थे तो, तो भी आप बुरा नहीं मानते थे जबकि परिभाषा आपकी जो बनी उसके उसके खिलाफ वो बात कर रहे हैं तो सम्मान आपको कुछ और ही चीज दिख रहा है ना वो वो, वो परिभाषा कम पड़ गई आपकी वो परिभाषा उस समय जो बनी वो कम थी कि नहीं थी हाँ आप बताइए सम्मान पर वो गाली सा है ना ठीक बात है इसका मतलब क्या हुआ सम्मानपूर्वक आप सभी जीना चाहते थे सम्मानपूर्वक आप अभी भी जीना चाहते हैं उस समय सम्मान की जो आपने परिभाषा बनाई थी वो परिभाषा उस समय भी पूरी नहीं पड़ी उससे अधिक वो आदमी निकल गया कुछ कुछ अलग कुछ, कुछ, कुछ हो रहा ना कहानी फिर उम्र बढ़ने से ये सम्मान का मतलब ये बना कि जब बीस साल के हो तो लोग पूछने क्यों क्या कर रहे हैं आजकल जिसको देखो हर आदमी भी पूछता क्यों क्या कर रहे हैं आजकल यार क्या कर रहे हैं मतलब जिंदा जब जिंदा हूँ और क्या कर रहा हूँ वो उत्तर नहीं है उसका अब नोट कमाने की जुगाड़ क्या हुई अगर नोट कमाने जुगाड़ हो गई तो फिर से सम्मान हो गया कहीं पहुंचे वैसे ठाट से पहुंचे कमा तो ऐसे जाएंगे नहीं कमा रहे तो अपने हैं वैसे आते हैं पर्सनैलिटी देखे पता देता हूँ कौन कमा कौन नहीं कमा है लोग एंट्री मारते हैं हम समझ जाते हैं अच्छा इतने इकट्ठा कर लिए क्या? वो दिख जाता है शरीर से ही क्योंकि अब सम्मान को ऐसा देखा है तो वहां से चला रहा है मेरे को करोड़ रखे आऊ घर में चल तो परिभाषा अभी भी अगर ये बनी दो करोड़ तो भी वो पूरी पड़ रही है अधूरी पड़ रही है बीबी बीबी बार बोल ही रही है कि देखो ज्यादा अकड़ोमत है ना पैसे के दम पकड़ रहे हो परिभाषा अभी भी पूरी नहीं पड़ रही फिर कोई परिभाषा बन गई एक समय एक उम्र के बाद और परिभाषा बन गई क्या बन गई कि गर्मी की छुट्टी में विदेश कौन सा विदेश यात्रा पर जा रहे हो हाँ अगर स्विट्जरलैंड नहीं गए तो क्या क्या जिंदगी में सफलता अब वो आपमानजनक लग रहे हैं कुछ लोग ऐसे हैं यहीं धक्के खाते रहते हैं मैं सुना लोग बोलते हैं क्या क्या क्या लोग हैं कुछ थोड़ी है यहीं धक्के खाते हैं मनाली कुल्लू ऐसे ही है उनका छप्पन दुकान यहाँ पे एक जगह है ना वहाँ पे कभी किसी कारण से हम गए तो मैं देखा दो लोग बात कर रहे थे किसी किसी लड़की के संबंध के बारे में बात कर रहे होंगे किसी का रिश्ता होना होगा तो दोनों बात कर रहे थे मेरा तो कान हमेशा से खुले रहते हैं वो जिसके साथ जाता है उसकी सुनता नहीं मैं आसपास बात क्या चल रही है उसकी तो बाद में सुन लेंगे ना हम वैसे ही जाते हैं तो आखिर मानव जाती किस प्रकार से बात कर रही तो मैं देखा बातचीत चल लड़का कैसा है ठीक है परिवार कैसा ठीक है देखो क्या है ठीक है मारू थी कौन से छाप अच्छा मतलब कार है कार है कौन सी कार कार मतलब 800 में सोचना बलिनो है ये सब बड़ी से बड़ी है उसको वो मारुति छाप ही मान रहे हैं अब वो सम्मान के वहाँ परिभाषा ही अलग है लगे। अब क्या करोगे आप लेने वाला सोचा कि बलिनो ले लिया वो कौन सी नहीं आ रही पता नहीं मुझे वो सब लेने के बाद मैं जी रहा और वो वहाँ तो छाप ही लगा हुआ है ठीक तो अब क्या हो गया परिभाषा फिर बदल गई तो एक उम्र के बाद परिभाषा बदल गई अब बच्चे एक समय के बाद आपकी परिभाषा आपके बच्चे बन गए बच्चे क्या कर रहे हैं है ना कोई कोई दीदी हमारे रे दी कोई कोई, -कोई मेहमान आके से पूछा आपके बच्चे कौन से क्लास में जा रहे है? दीदी को एकदम काटो तो खून नहीं तो किसी क्लास में जा ही नहीं रहे तो आ, है ना काटो तो खून नहीं क्योंकि नहीं जा रहे अब, अब सम्मान वहां से बना हुआ है ठीक तो बच्चे क्या कर रहे हैं अभी सम्मान हो गया हमने क्या क्या वो तो बात कर लिया वो हो गया खत्म हो गया तो जिंदगी एक जीने वाला एक सम्मान की चाहत एक और उसकी परिभाषाएं अनेक फंस गए महाराज एक बड़ी सी कार की परिभाषा बन भी गई मान लो चालीस साल की उम्र एक बड़ी कार होना चाहिए आपके पास और मान लो वो सब लेके आप चल भी रहे हो पत्नी से पटनी रहे तो पुनः परिभाषा अलग और मान लो ऐसे सेंटर में आ जाओ कहीं तो जहाँ कार इतने बड़े ला लाख छुपा कर रखते हैं धीरे से कहीं छुपा दो यार तो ये भी समझ में आ जाए कि पूरी नहीं पड़ रही है हर जगह पर हर हर दिशा कोण में हर स्थिति में हर परिस्थिति में वो परिभाषाएं जो विचार हमको दे रहा है ना वो जो पूर्ति का कार्यक्रम तो विचार क्या है एक चाहत की पूर्ति का कार्यक्रम इसका स्रोत क्या है इसका स्रोत है कुल मिला के अध्ययन हमने क्या अध्ययन किया किसका तो देखेंगे तो अस्तित्व का अस्तित्व में सभी चीजों का अस्तित्व का अस्तित्व में मानव को किस रूप में पहचाना क्या बात है अस्तित्व में मानव को किस प्रकार हम पहचान पाए उस अध्ययन से कोई एक कंसेप्ट बना और उस कंसेप्ट से मेरी जो चाहत है उस चाहत की पूर्ति का कोई कार्यक्रम निकल के आया ये बहुत ठीक से समझ में आए एकदम स्पष्ट तमाम तरह की चीजें इसी में गणनी होती हैं। तो मानव आदिकाल से आख लेके पैदा हुई है ना और अध्ययन करने का ताकत उसमें है ही उसके योगफल में अस्तित्व को किस प्रकार और अस्तित्व में मानव को किस प्रकार ताकि ये जो पहचान बना ये ये एक विचार नाम दिया गया और उससे चाहत की पूर्ति का कार्यक्रम बना और हम सब मिलकर वो आदिकाल से जिस प्रकार से सोचा जाता है जिस प्रकार से अस्तित्व में मानव को समझा गया है उन सभी वैचारिक ढांचे खांचे के साथ हम खड़े हैं। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आ गई तो हम कुछ अलग से इसमें कर ले जा रहे हैं ऐसा नहीं है ऐसा हो नहीं सकता है फिर ये प्रश्न आया कि हमको उन दोनों विचार के साथ जीने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं यहाँ पर ऐसा नहीं है नहीं दुकान लगाते क्या के लिए? तीसरा विकल्प के लिए बात करें जिस प्रकार का अभी अभी तक जो बना हुआ है उसमें ये दोनों और ये दोनों मिलकर ये एक ही हैं तो इसका विकल्प हमको चाहिए विकल्प विकल्प का मतलब ये हुआ कि ये दोनों से ही हम अभी तक सोच पा रहे हैं समस्याओं को भी इसी अर्थ में देख रहे हैं और समाधान को भी इन्हीं में से ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं यही हमारी एक प्रवृत्ति है उसको बदल देना ही इस पूरे कार्यक्रम का मतलब पहले पहला सत्र इसी के लिए हुआ कि हमारे को ये ठीक से समझ में आ जाए है ना? कि अगर जिस विचार में समस्या दिख रही है उसी विचार से समाधान खोजना पर्याप्त तो नहीं है समस्या अब समस्या समस्या की बात भी नहीं हो रही अब क्या बात हो गई विकल्प गाय के लिए समस्याओं को हल करने के लिए हाँ या ना ना चाहत की पूर्ति हो जाए चाहत की पूर्ति के लिए एक विचारधारा यहाँ से है चाहत की पूर्ति उसमें नहीं हो पा रही चाहत की पूर्ति का दूसरा अपन विकल्प की बात कर रहे हैं और उससे क्या कार्यक्रम निकल के आ रहे हैं तो उसमें अस्तित्व के बारे में क्या मान्यता है उसका विकल्प मानव के बारे में क्या मान्यता है उसका विकल्प मानव मानव मिलाकर तमाम जो चीजें हैं उन सबका विकल्प और फिर एक कार्यक्रम फिर एक कार्यक्रम भी इसमें इम्पोर्टेंट है तो चाहत और चाहत की पूर्ति के कार्यक्रम तक पहुंच गए तो समझ लो अपना विकल्प शिविर सफल हो गया ये बात समझ में आई तो इसी के साथ ये ब्रेक लेते हैं आप लोग जल्दी से लौट के आइए अभी मुझे पता नहीं मैं इनसे पूछेता हूँ कितने बजे बुलाना भाई इन लोगों को पंद्रह मिनट बाद आ जाए ठीक है नमस्कार धन्यवाद बारह बज दस